हरी बजते लागे नहीं काल व्याल दुख जा संभालिए दया छोड़ जग जाल, जे जन हरी सुमिरा नमो ख भूनबो राम रूप में जो पड़ोता अंतर खो राम नाम के लेतही पातक जुरे अने रे नर हरि के नाम को राखो मन में टे नारायण के नाम बिन नर, नर नर नर जाची दीन दीनपय विलात है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 पता नहीं हो पाए ना हो पाए शंका कुशंकाएं घेरेंगी हजार बातें चित्त डमाडोल रहेगा चित्त थिर ना हो पाएगा कौन सी राय चुने कहीं भूल तो ना हो जाएगी जो राह चुन रहे हैं वो कहीं ऐसा तो ना हो कि राय ही सिद्ध ना हो जो कर रहे हैं उससे नियति का मेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा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 संत का कृत्य तुम्हारी बुद्धि को सहमत कराने का नहीं तुम्हारे भाव को रंगाने का है यह बड़ी अलग प्रक्रिया है ये ऐसे ही जैसे कि किसी ने शराब पी ली मस्त हुआ डोला मस्ती में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 और चाहे कितने ही शास्त्रों का उन्हें ज्ञान हो उनसे मत पूछना अन्यथा भटकों के उससे पूछो जो रोज आता जाता है चाहे बड़ा पंडित ना हो डाकिया, जो रोज पहाड़ चढ़ता उतरता है ले जाता है डाक लाता है डाक, बड़ा पंडित ना हो नक्शे उसके पास ना हो उससे पूछ लेना अब ये दयाबाई कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं है ज्ञानी पंडित के अर्थ में शास्त्रों की ज्ञाता नहीं है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 सबका पता है वो उस हिसाब से तुकबंदी कर देता ना उसने सत्य को देखा है ना सत्य की छाया देखी लेकिन भाषा शास्त्र को जानता है व्याकरण को जानता है तुकबंद है वो तुकबंदी बांध देता है दुनिया में सौ कवियों में नब्बे तुकबंद होते कभी कभी अच्छी तुकबंदी बांधते मन मनमोहले ऐसी तुकबंदी बांधते लेकिन तुकबंदी ही है प्राण नहीं होते भीतर कुछ अनुभव नहीं होता भीतर ऊपर ऊपर जमा दी शब्द मात्राएं बिठा दी संगीत और छंद के शास्त्र के नियम पालन कर लिए सौ में नब्बे तुकबंद होते हैं बाकी जो दस बचे उसमें नौ कवि होते हैं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 कि हम उसे पकड़ते हैं जो टिकता नहीं और हम चाहते हैं कि टिके है। हम असंभव चाहते हैं इसलिए दुखी हैं पानी के बबूलों पर भरोसा करते हैं रेत पर भवन बनाते ताश के पत्तों का महल खड़ा करते जरा सा हवा का झोंका आता सब गिर जाता है फिर रोते चीखते चिल्लाते फिर बहुत दुखी होते फिर हम कहते हैं कि ये कैसा दुर्भाग्य इसमें कुछ दुर्भाग्य नहीं है सिर्फ मूढ़ता फिर हम कहते हैं ये प्रभु हम पर नाराज कोई तुम पर नाराज नहीं तुम्हारी ना समझी अब तुम बनाओगे ताश के पत्तों का घर गिरेगा नहीं तो क्या होगा आश्चर्य तो ये है कि उतनी देर टिक गया जितनी देर तुम बनाते थे यही काफी अक्सर तो बन भी नहीं पाता और गिर जाता है तुमने बनाए होंगे बचपन में कभी ताश के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 ये बात तो बड़ी अजीब थी अपरिचित अनजान आदमी पीछे से आके कंधे पे हाथ रख ले। लेकिन वो मछुआ छोड़ दिया जाल वहीं, चल पड़ा जीसस के पीछे उसका भाई चिल्लाया कि कहा जाते हो उसका भाई नाव पर सवार है वो भी मछलियां मार रहा है आज कहा जाते हो उसने कहा कि फेंक चुके जाल जीवन भर हो गए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 यहां तो तुम आए हो जन्म के पहले तुम यहां न थे और मौत के बाद फिर तुम यहां न रह जाओगे जब तुम्हें सुध आने लगे अपने घर की कि कहा से मैं आया हूं कौन है मेरा मूल स्रोत क्या है मेरा उद्गम जन्म के पहले मैं कहा था किस विराट क्षीर सागर में सोया था मौत के बाद में फिर कहां होऊंगा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 वहीं जाते हैं जहां से आते हैं जहां जन्म के पूर्व थे वहीं मृत्यु के बाद है। उस मूल उदगम में शास्वत है वहीं विश्राम है यहां तो दौड़धाप है आपाधापी ऐसी शुद्ध विसराई कि पाती तक न पठाई बरखा गई मिलन ऋतु बीती घोर घटा घेरी मनचीती, थी पर गागर रीति की रीति अधरों बूंद न आई प्यास से प्यास बुझाई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 उनका एकमात्र रस बाथरूम उसने कई दफे कहा भी कि तुम करते क्या इतनी देर घंटों पानी के प्यासे लोग स्नान के नाम पर तो कभी कुछ किया नहीं था यहां बैठते शावर के नीचे कि लेटते टब में उनको किसी चीज में रस नहीं उनको प्रदर्शनी दिखाने ले जा वो जल्दी कहें वापिस चलो।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 तुम ये क्या कर रहे हो उन्होंने कहा कि हमने सोचा है, इनको तो कम से कम लेते चले मजा आ जाए नल की टोटी अगर अरब में रही बस घर में लगा लेंगे उनको कुछ पता नहीं है कि नल की टोटी जो दिखाई पड़ रही है ये तो सिर्फ दिखाई पड़ने वाला हिस्सा है इसके पीछे बड़ा जाल है बड़े पाइप फैली है और दूर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 विचार ले चले भाव ले चले ये सब ठीक है हमको भी ले चलो अब हम यहां क्या करेंगे मगर हरि ले ही जाता पूरा का पूरा जब वो चुराता है, तो पूरा ही चुराता है वो कुछ छोड़ते ही नहीं हरि भजते लागे नहीं काल व्याल दुख जाल ताते राम संभालिए दया छोड़ जग जामरन विमुख तासू मुखो न बोल दया कहती है उनको न समझाऊंगी जो अभी हरि की तरफ बिमुख है उनको समझाने से क्या सार वो तो समझेंगे भी नहीं वो तो उल्टा ही समझेंगे जय जन हरी सुमिरन विमुख तासु मुखो न बोल और वो कहती तुम भी उनके साथ सिरमत पचाना विमुखें विमुख रहे उनको हरि नहीं समझा पा रहा तो तुम क्या समझाओगे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 उससे मन खोल देना उसके सामने उघाड़ देना सब उसके लिए अपना सारा खजाना बता देना उसे बुला लेना अपने भीतर के अंतरतम में उसे अपने मंदित रंगों के बादल मुस्कानों के चिरजीवी से तु एक प्रात सुकुमार प्रतीक्षा और प्रिया बस एक प्रात सुकुमार देखे रहना ज्योति, थी दिए को जीवित रखना रे रात रजनी गंधासी सहना गुपचुप रहना रे एक दृष्टि रत्नार प्रतीक्षा और प्रिया बस एक दृष्टि रत्नार प्रया बस एक गाच कछनार प्रतीक्षा और द्वार खोले रखना देखे रखना ज्योति दिए को जीवित रखना रे संत तुम्हें अपने हृदय में बुलाता और कहता है कि तुम जरा देख लो जो मेरे भीतर हुआ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 एक प्रांत सुकुमार प्रतीक्षा और देखे रखना जो थी दिए को जीवित रखना रे रात रजनी गंधा सहना चुप चुप सहना रे एक दृष्टि रत्नार प्रतीक्षा और संत से मिलने के बाद प्रतीक्षा करना सुगम श्रद्धा थी मुझसे लोग पूछते हैं संत की परिभाषा क्या मैं कहता हूं जिसके पास तुम्हारे जीवन में श्रद्धा का जन्म हो जाए वही संत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 ग्राहक को बेचते तो उससे कहते कि राम संभाल के रखना बड़ी मेहनत से बुना है झीनी झीनी बीनी रे चतरी है बड़े प्यार से बीनी बड़े राम नाम से बीनी जरा संभाल के रखना ऐसी बीनी कि जन्म भर काम दे तुम्हारे बच्चों को भी काम दे राम की टेक बन जाए इनके नाम बिन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 तुम्हारी फिर कोई सीमा नहीं और सीमा में दुख है असीम में आनंद है जहां सीमा है वहां काराग्रह वहां दीवार जब कोई सीमा नहीं है और परमात्मा के साथ जुड़ते ही फिर कोई सीमा नहीं रह जाती वही आनंद है नारायण के नामबिन नर नर नर जा चित दीन भय बिल्लात है और जब तक तुम्हारे भीतर सिर्फ आदमी ही आदमी है और कुछ भी नहीं दिन भय बिल्लाथ तब तक तुम एक भिखारी हो जो रोते और गिड़गिड़ाते ही रहोगे माया बसी न थित और जब तक माया बसी है हृदय में तब तक तुम भिखारी हो और चित कभी थिर न होगा शांत ना होगा विराम को ना पाएगा विश्राम को ना पाएगा सब विराम परमात्मा में विश्राम परमात्मा में तुम देखते हो सदियों से इस देश में हम जहां परमात्मा खोजा जाता उस स्थल को आश्रम कहते हैं आश्रम का अर्थ होता है जहां विश्राम आश्रम का अर्थ जहां विराम जहां शांति जहां चित्त थिर हो जाएगा परिवर्तनशील के साथ बंधे हो तो बिल्लाते रहोगे रोते रहोगे गिड़गिड़ाते रहोगे शाश्वत फिर बड़ जाने दो दीन भय बिल्लात है माया बसीना